ब्रह्म सूत्र के उपक्रम भाष्य की रत्न प्रभा टीका, टीका का हम लोग विचार कर रहे हैं इसमें टीकाकार नेत अस्मत् गोचरे विषयिणी चिदात्मके इस वाक्यस्थ इत पद का अर्थ बता दिया है और अतः दोनों पदों का इति शब्द का अर्थ है पूर्वोक्त प्रकार से आत्मात्म विषयक प्रमा का अभाव होने से अतः शब्द का अर्थ हो जाएगा तद अहित संस्कार तस्कार का अभाव, अभाव यानी आत्मा आत्मात्म एकत्व विषयनी या तारात्म्य विषयनी प्रमाजन्य संस्कार का अभाव होने से अध्यास का हेतु है एक तो विषयणी प्रमाहित संस्कार या नहीं होगा ये बताया जा रहा है प्रत्ययगोचरे विषयणी चिदात्मक युष्मत्ययगोचर विशेष इति भवितुम युक्त इसे इसमें मिथ्या शब्द अपनवाथक है उसके दो अर्थ होते हैं। अपनो और कल्पित तो यहां कल्पित अर्थ में न होकर के अपनो अर्थ में मिथ्या शब्द है तो अध्यासो मिथ्यति भवितुम युक्तम का अर्थ निकलेगा अध्यासो नास्ति इति भवितुक्त अध्यास है नहीं मानना उचित है आत्मात्मा का अध्यास नहीं होता है यही मानना उचित होगा क्योंकि उसका हेतु प्रमाअहित संस्कार नहीं है ये कहा गया तो कहते हैं कि इसमें एक एक पद जो दिया है अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी चिदात्मके और युष्मत्यय गोचर से इत्यादि तो पहले ये सप्तम अंत जो आत्मा के वाचक पद तीन पदों का प्रयोग किया अस्मत्त्येकोचरे विषयिच के। केवल एक शब्द का प्रयोग करते आत्मनि विषय से तर्मा चेजक देते अनात्मन तद्षे त अभ्यासोंस्ती इतना गौरव क्यों किया एक आत्मा पदार्थ को बताने लिए अस्मत के लिए अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयणी चिदात्मके इत्यादि तो कहते हैं पहले बता चुके हैं कि इन सब शब्दों का प्रयोग करके पूर्व पक्षी कह रहे हैं जो का निषेध कर रहे हैं किन में विरोध है आत्मात्म वस्तु में वस्तुतः प्रतीतित और व्यवहारत विरोध दिखाने के लिए अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का प्रयोग किया है और आत्मा के लिए और अनात्मा के लिए युष्म प्रत्येगोचरस्य इन दो शब्दों का प्रयोग करके एकत्व विषयनी प्रमा या तादात्म्य विषय प्रमा क्यों नहीं होगी इसे दिखाने के लिए एकत्व विषयनी प्रमा का अभाव दिखाने के लिए अस्मत् प्रत्यय गोचर युष्म प्रत्यय गोचर ये शब्द प्रयोग है कि इनमें अस्मत और युष्मत शब्द का प्रयोग करके वस्तुतः विरोध बताया गया आत्मा को अस्मत शब्द से बता करके आभ्यंतरत्व तो बताया जा रहा है युष्मत शब्द से बाह्यत्व तो बताया जा रहा है अनात्मा में प्रत्यय शब्द से प्रतीत्यय व्युत्पत्ति के अनुसार आत्मा में दृष्टृत्व बताया जा, बता जा रहा है प्रतीयते प्रत्यय इस उत्पत्ति से युष्म प्रत्यय गोचर शब्द में दृश्यत्व बताया जा रहा है दृष्टित्व का विपरीत धर्म दृश्यत्व अनात्मा में और गोचर शब्द से बताया जा रहा है व्यवहारत विरोध तो इस प्रकार ये विरोध होने से आत्मात्मा का एकत्व अध्यास यादात्म या अध्यास नहीं होगा ये कहना है और विषयनी शब्द का प्रयोग करके बताया गया एकत्व प्रमाण होने पर भी तादात्म विषय प्रमाण क्यों नहीं होगी अर्थोदा तो संस्कार क्यों नहीं बनेगा और तन निमित हो सकता है यदि बनेगा तो इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए आत्मा को विषयी अनात्मा को विषय बताया गया विषयी क्यों है आत्मा तो कहा कि चिदात्मक है वो चेतन है इसलिए प्रकाशक है दीप के तरह विषय होने से जड़ है जड़ होने से दृश्य है घटादि के तरह अनात्मा इनमें विषय विषय भाव होने से तादात्म्य नहीं होगा जैसे घट और दीप में विषय विषय भाव होने से तादात्म्य नहीं है इसलिए अध्यासो मिथ्येती भवि तुम उत्तम यह बताया गया और अथवा इत्यादि से बताया गया है बताया जा रहा है एक प्रकार से अस्मत् प्रत्यय गोचरह इत्यादि की अन्य व्याख्या बताई जा रही है अन्य व्याख्या करते हुए बताया गया एक शंका हुई कि पहले गोचर युष्म प्रत्यय हो विषय विषयनो इत्यादि में जो बताया गया है त्रिविध विरोध की सिद्धि के लिए पूर्वपक्ष आक्षेपकर्ता के मूल अनुमान में आक्षेपकर्ता का मूल अनुमान है आ, विरोध लिंगक अनुमान आत्मात्माशून्यो तद अयोग्यवाद ये प्रकाश तम प्रकाशव ये जो अनुमान है इस अनुमान में जो एक हेतु है तद अयोग्यवात तद अयोग्यत्वात् हेतु का अर्थ है विरोध, विरोधात् तो ये विरोध उनका आपस में आत्मानात्मा का होने से तत् यानी आत्मात्मन विरोधात् तो कैसे विरोध है तो कहा कि एक आभ्यंतर एक बाह्य है एक दृष्टा एक दृश्य है एक अहम इस प्रत्येका अहम ब्रह्मष्टी व्यवहार योग्य है एक, आ, है, एक आ, मैं करता हूं मैं भोगता हूं इत्यादि व्यवहार योग्य है ये त्रिविध विरोध है उनमें तो ये जो विरोध रूपी हेतु है विरोध रूपी हेतु ऐक्य शून्यत्व का साधक उसकी असिद्धि की आशंका किसी ने की उस असिद्धि की आशंका का निराकरण करने के लिए कहा गया अस्मत् प्रत्यय गोचरे ये पद उनमें विरोध विरोध नहीं है ऐसा नहीं ये एक कहा गया प्रत्ये गोचरे इत्यादि की अन्य व्याख्या करते हुए ये जो अथवा यद आत्मनो यदा मुख्यमंत्री सर्वांतरत, ब्रह्मास्मि इति व्यवहार गोचरत्वंच उत्तम तद अहम इति प्रतीय इत्यादि से अहंकारवत तो उसमें बताया गया इस अनुमान यदि ही ठीक माना जाएगा तो हेतु सिद्धि नाम का दोष आएगा असिद्ध हेत्वाभास हो जाएगा पूर्व पक्ष का पूर्व अनुमान तो इस असिद्धि नामक दोष का, का निराकरण करने के लिए आक्षेपकर्ता से ये जो दूसरा अनुमान असिद्धि की आशंका करने वाले से अध्यास आक्षेपक ने पूछा दो विकल्प करके कि ये जो अहम प्रति इति प्रतीय मानत तो हेतु है आपका उसका स्वरूप क्या है क्या अहम इति स्फूरण अहम इत्याक स्फूर्ण अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्पुरण ये अहमति प्रतीयम हैं अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्पूर्ण या अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरण विषयत्व ऐसे दो विकल्प किए थे ना उसमें से यदि पूर्व पक्षी ये कहें कि अहम इति अहम वृत्ति स्पुरत्व ये प्रथम विकल्प को स्वीकार करते यदि पूर्व पक्षी तो हेतु में दृष्टांत में असिद्धि नामक दोष आता है दृष्टांत में हेतु की असिद्धि दृष्टांत में हेतु नहीं रहता अहंकार में अहंकार तो स्पूरण रूप नहीं है अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्पूरण रूप उसमें नहीं है स्पूरण विषयता है तो अहंकार रूप दृष्टांत में अहम इति प्रतीय मानव रूप हेतु को घटाने के लिए उस हेतु का स्वरूप प्रथम विकल्पात्मक न मान करके द्वितीय विकल्पात्मक यदि मानते हैं अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्पूर्ण विषयत्व वो तो अहंकार रूप दृष्टांत में रहेगा किंतु इस पक्ष में नहीं रहेगा पक्ष है आत्मा तो आत्मा में अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्पूर्णत्व तो है स्पूरण विषय तो नहीं है स्पूरण विषय तो तो अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्पूरण विषय तो अनात्मा तो, अहंकार आदि में रहेगा जो आत्मत अनात्मा होता हुआ भी आत्म रूपे न भाष रहा है अहंकार आदि उसमें अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्पूर्णत्व तो रह सकता है जिस अनात्मा का आत्म रूप से अध्यास हो रहा है उसमें आत्मा तो स्वयं आत्मा होने से उसमें स्वयं की विषयता नहीं होगी ये कहा गया तो तब भी असिद्धि नामक दोष आ रहा है पूर्व पक्षी के अनुमान में ही तो पूर्व पक्षी कौन जो अध्यास पर आक्षेप करने वाले के पूर्व पक्षी इसलिए अध्यास पर आक्षेप करने वाले का जो प्रथम अनुमान है वह एक प्रकार से निर्दोष है आत्मनात्मा के ऐक्य शून्यत्व को सिद्ध करने वाला तदयोग्यत्व हेतु ये सदहेतु है असिद्धत्वाभाष तो नहीं है उसमें असिधि नामक दोष को बताने के लिए जो अनुमान किया गया उस अनुमान में प्रयुक्त अहम इति प्रतीय हेतु स्वयं ही असिद्ध हुआ ये कहा जा रहा फिर ये जो दूसरी व्याख्या में ये समझ में आया अष्ट प्रत्यय गोचरे ये पद प्रयोग उपसंहार भाष्य में इस अभिप्राय से किया गया कि जो विरोध रूप हेतु बताया गया था वह विद्यमान है त्रिविध विरोध हेतु असिद्ध नहीं है मूल अनुमान में विषय विशे, विषय विशे, विषयनी विशेन, ये पद क्यों दे रहे हैं यहाँ पर विषयनी अस्मत प्रत्येक गोचर तो हेतु असिद्ध नहीं है ये बताने के लिए हुआ विषय विशे, विषयनी का क्या प्रयोजन है तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि नानु नु यदत्मनु विषय तद अहंकारवत् शब्दवत आह इति तो आत्मा में जो पहले विषय विशे विषयिनो इस शब्द सेयित्व और अनात्मा में विषयत्व तो बताया गया था तो आत्मा में बताया गया विषयित्व की असिद्धि की आशंका की जा रही है कि आत्मा में आत्मा अविषयी विषयित्व शून्य कहो या अविषयी कहो तो आत्मा विषयरहित कहो या अविषयी कहो या विषय शून्य विषय कहो ये साध्य है और क्यों कहना विषयत्व असिद्ध अमी शब्दव पूर्वपक्षी कि अनुभवामि ईश शब्द का विषय होने से तो इति विषय शब्द, शब्द तत्र तत्र विषय भाव दृष्टान्त होगा अहंकार ही अहंकार में अभवामी ये शब्दवत्व और वह विषयित्व का अभाव है विषयित्व नहीं है विषयित्व का अभाव है ये दृष्टांत भी होगा अहंकारवती, इस प्रकार आत्मा में पूर्वोक तादात्म्य विषयणी प्रमा का अभाव दिखाने के लिए बताया गया विषय विषयित्व रूप जो हेतु है प्रदीप दृष्टांत से प्रदीप और घट दृष्टांत से उनमें जैसे तादात्म्य का अभाव है ऐसे आत्मनात्मा के भी तादात्म्य का अध्यास होगा तादात्म्य नहीं होगा क्यों तो कहते इसलिए कि विषय विषयी भाव है तो आत्मा में बताया गया जो विषयित्व तो था विषय विषय नो इस शब्द से उसकी असिद्धि की आशंका यदि कोई करता है अनुभवामी शब्दवत्व हेतु से तो यहां पर भी दो विकल्प करके पूछा जा रहा है कि इति शब्दवत्व इस हेतु का क्या स्वरूप है अनुभवामी इस शब्द की वाच्यता बताना चाहते हो या अनुभवामी इस शब्द का लक्ष्यत्व तो बताना चाहते हो अनुभवामि इति शब्दवत्व हेतु का स्वरूप यदि वाच्यात्मक बताएंगे तो कहा गया कि वह पक्ष में असिद्ध है पक्ष है आत्मा वह किसी भी शब्द का वाच्य नहीं है और लक्ष्य कहोगे अनुभवामी इति तत्व का अर्थ है अनुभवामी इति शब्द लक्ष्यत्व तो अहंकार में वो नहीं रहेगा अहंकार दृष्टांत है उस दृष्टांत में द्वितीय विकल्प का स्वरूप सिद्ध नहीं होगा तो वही फिर यही आत्मा में विषयित्व को असिद्ध करने के लिए प्रयुक्त जो हेतु है वो स्वयं ही असिद्ध सिद्ध हुआ अनुभवामिति शब्दवत्व इसी में वाच्य रूप लेंगे तब भी पक्ष में असिद्धि लक्ष लेते हैं शब्दवत्व का अर्थ तो दृष्टांत में असिधि दोष आ रहा इससे निश्चित होगा कि जो विषयित्व बताया गया था आत्मा में ओ घट प्रदीप दृष्टांत से वह उचित ही है विषयित्व सिद्ध होगा आत्मा में आगे हैं चिदात्मके इसका अवतरण टीका में देहम जमीहकारषय मनुष्योहे अभेद्या आत्माकाररपे अभेद्यास सैत आह चिदात्मक तो कहते हैं जैसे शरीर को मैं जानता हूं देहम जाना तो यहाँ पर देह विषय है और जाना के कर्ता के रूप में भाषमान अहंकार देह के ज्ञाता के रूप में भाषमान अहंकार विषयी है तो दोनों में विषय विषयी भाव होने पर भी अहम मनुष्य इत्यादि में मनुष्यादि शरीर और अहंकार अहम शब्द का वाच्यार्थ दोनों का एकत्व अध्यास है कि नहीं तो जैसे यहाँ पर एकत्व तो अध्यास हो रहा है मनुष्यो अहम इत्यादि में ऐसे आत्मात्मा का भी अहंकार और देह के तरह विषय विषयी भाव होने पर भी एकत्व तो अध्यास हो जाए तादात्म्य अध्यास हो जाए इस प्रकार की आशंका हुई इस आशंका का निराकरण करने के लिए चिदात्मके विशेषण है ये कह रहे हैं की त्यत तो आह चिदात्मके तो कहते हैं ये जो दृष्टांत है देह और अहंकार का इनमें तो विषय भाव होने पर भी जो कह रहे हो अहम अभेद अध्यास हुआ ऐसे आत्मात्मा में भी अभेद अध्यास हो जा तो दृष्टांत और दृष्टान्त में विषमता है दृष्टांत में जो अधिकरण है अध्यास का अधिष्ठान है वह परिछिन्न है अहंकार अहम मनुष्य इत्यादि में मनुष्य शब्दित देह का स्थूल देह का अहंकार में अध्यास बताया जा रहा है ना, तो अहंकार रूपी अधिष्ठान भी परिचिन्न है और जड़ है देह रूपी अध्यस्त पदार्थ भी जड़ है और परिचिन्न है तो वहाँ विषय विषयी भाव होने से अभेद अध्यास नहीं हो रहा है अभी तो अध्यास का प्रयोजक वहाँ पर सादृश्य है सादृश्य है विषय विषयी भाव तो तादात्म्य अध्यास का विरोधी ही है घट प्रदीप दृष्टांत से बताया तो यहां विषय विषय भाव दिखा करके अभेद अध्यास देह अहंकार के तरह सिद्ध करने के लिए जाओगे तो दृष्टांत में जो अध्यास का प्रयोजक है वही दृष्टान्त में भी दिखाना पड़ेगा तो दृष्टांत में तो अधिष्ठान तथा अध्यस्त का अल्पत्व जड़त्वरूप सादृश्य है ऐसा सादृश्य आत्मात्मा में हो अहंकार आदि अनात्मा और आत्मा इनमें तब तो चलेगा लेकिन अहंकार जड़ है अल्प है आत्मा चेतन है अपरिच्छिन्न है ये असमानता ही है सादृश्य नहीं है इसलिए अध्यास नहीं होगा वहां दृष्टांत में अध्यास प्रयोजक सादृश्य है यहां अध्यास प्रयोजक सादृश्य का अभाव है आत्मात्मा में यह दिखाने के लिए चिदात्म के ये शब्द प्रयोग किया है ये यहां पर कहा टीका में कि तयोर तयर्जाड्याप्वाभ्यादृश्या चिदात्मन अनवच्छिने जड अल्पकारादेर न अध्यास इति भाव चिदात्म के इस शब्द का प्रयोग करके करने का अभिप्राय यह है कि तयो इस सर्वनाम से देह अंकार को लेना है दृष्टान्तगत अधिष्ठान और वस्तु को इनमें तो जाड्य और रूप समानता होने से सादृश्यात अध्यासैपी सादृश्य के कारण अध्यास होने पर भी चिदात्मनी अनवचिने जड़ अल्प अहंकारादे न अभ्यास अहंकारादि जड़ हैं और अचेतन है क्या नाम वो अल्प हैं जड़ हैं अल्प हैं और आत्मा तो चेतन है अनवच्छिन्न है यानी व्यापक है अनल्प हैं ये असमानता हैं है। असमानता होने से वो अभेद अध्यास सिद्ध नहीं होगा देह अहंकार दृष्टांत से अभेद विषय विषय तो तोने पर भी हो जाए अभे, अभेद अध्यास ये नहीं कह सकते उसके लिए अध्यास का प्रयोजक सादृश्य होना चाहिए वो नहीं है आगे हैं प्रत्ये इस पद का क्यों प्रयोग हो रहा है जिस शंका का निराकरण करने के लिए भाष्य में युष्म प्रत्ये गोचर पद का प्रयोग हुआ वह शंका टीकाकार बताते हैं अवतरण में अहम् इति अहम इतिभाष्यवाद तो आत्मवतो एव ततः प्रत्यक्क मुख्यम हैदी इति आशंक आह युषम तो ये कहते हैं कि अहंकार भी अहम Intent? रूप से भासता है अहम इति प्रतीय तो अहंकार में भी है आत्मा में भी है तो आत्मा को दृष्टांत बना करके अहम इति प्रतीय तो को साध्य बना करके पक्ष बना करके अहंकार को पक्ष बनाएंगे अहम इति प्रती विषयत्व को अहम इति प्रतीय तो को हेतु बना करके आत्मा को दृष्टांत बनाएंगे अहंकार को बनाएंगे पक्ष और सिद्ध करेंगे अहंकार में भी मुख्य प्रत्यक्त्व, मुख्य प्रतीतित्व और मुख्य अहम् ब्रह्मास्मि इति प्रतियमानत्व, व्यवहार योग्यत्व जो आत्मा में धर्म बताए गए थे उन्हीं धर्मों का आत्मा के तरह ही अहंकार में भी मुख्यत्व सिद्ध तो करेंगे यदि पूर्व पक्षी तो अहंकार मुख्य प्रत्यकवादि धर्मवान अहम प्रतीयमान आत्मवत यह अनुमान रहेगा और इस अनुमान से यदि अहंकार में मुख्य प्रत्यकत्व मुख्य प्रतीतित्व और अहम् ब्रह्मास्मि इति व्यवहार योग्य होगा यदि तो फिर युष्मत प्रत्ये गोचर शब्द से बताया गया जो प्रति प्रत, प्रत, प्रतिये, प्रतिये मानत्व रूप विषयत्व जड़त्व और ये अहम करो मैं इत्यादि व्यवहार योग्यत्व इसकी असिद्धि होगी उसके असिद्धि की आशंका एक प्रकार से अहंकार में की जा रही है इस अनुमान से तो जिस अनुमान को आधार बना करके अहंकार में बाह्यवादी जो पहले बताए गए हैं युष्म अस्मद प्रत्ये इस शब्द से उसके असिद्धि की आशंका यदि कोई करें तो उसका निराकरण करने के लिए यहां पर निगम वाक्य में युष्म प्रत्यय यह शब्द प्रयोग हो रहा है कि अहंकार इष्मत प्रत्यय गोचर ही है इष्मत प्रत्यय गोचर है का मतलब बाह्य ही है और दृश्य ही है और करोमी इस प्रतीति योग्य ही है इस व्यवहार योग्य ही है वो करता नहीं क्या नाम है आभ्यंतर नहीं होगा ये अस्मत अस्मद गोचर शब्द से बताया जा रहा है थोड़ी टीका है टीका को देखिए अहम वृत्ति भाष्यत्व नास्ति। नास्ती कर्मत्व विरोधात ये जो अहंकार है इसमें अहम भाष्यत्व जो हेतु बताया गया है उसकी असिद्धि है पक्ष में अहंकार पक्ष है ना जो अनुमान बताया गया अहम अहंकार मुख्य प्रत्यकवादी धर्मवान अहम भाष्यत्वात् आत्मवत्व ये जो अनुमान है इस अनुमान में जो अहंकार है उसमें अहम इति भाष्यत्व रूप जो हेतु का स्वरूप मानोगे अहम वृत्ति भाष्यत्व। अहम इति भाष्यत्व का अर्थ अहम वृत्ति भाष्यत्व करेंगे तो वो अहंकार में नहीं है अहम वृत्ति भाष्यता। अहम वृत्तिभाष्यता मानेंगे तो कर्म कर्त्री विरोध होगा वही अहम इत्याकारक वृत्ति के प्रति कर्ता भी बनेगा और वही कर्म भी मानेंगे उस ज्ञान के प्रति तो एक क्रिया के प्रति एक वस्तु या तो कर्म बनेगी या तो कर्ता बनेगी दोनों में युगपत एक क्रिया का कर्तृत्व कर्मत्व संभव नहीं है कर्तृत्व कर्मत्व का विरोध है युगपत एक वस्तु में एक क्रिया के प्रति ये दोनों कारकत्व तो नहीं रहेगा कर्मत्व भी कर्तृत्व भी ये कहते हैं कि अहम वृत्तिभाष्यम अहंकार नास्ती कर्तिकर् कर्तिकर्मत्व तो विरोधात् करता है तो भाष्य नहीं बनेगा एक बार और चिदभाष्यम यदि अहम इतिभाष्यम का अर्थ अहम भाष्यता न करके चिदभाष्य करेंगे तो चित्त भाष्यता यानी साक्षी भाष्यता तो आत्मा में नहीं रहेगी आत्मा स्वयं साक्षी है चित है चित भाष्यता नहीं है उसमें आत्मा स्वयं अपना विषय नहीं है स्वयं में विषय विषय भाव नहीं बनता तो दृष्टांत में हेतु की असिद्धि होगी यदि अहम भाष्यत्व का अर्थ अहम भाष्यत्व करते हैं तो अहंकार में नहीं आता अहंकार जड़ होने से वृत्ति भाष्य नहीं है वृत्तिस्थ चिदाभास भाष्य है और अहम वृत्तिस्थ चिदाभास भाष्यता करते हैं तो वह चित भाष्यता आत्मा में नहीं है वो जड़ नहीं है चेतन होने से स्वयं भाषमान है यदि अहम वृत्ति वृत्तिष्य मानेंगे तो जड़ हो जाएगा इसलिए भी नहीं है उसमें तो ये कहते हैं कि अहम वृत्तिभाष्यम अहंकार नास्ति कर्म कर्तविरोधात् चिदात्मनी चीद नास्ति इति हेतो सिद्धि वही जो अनुमान बताया जा रहा था अहंकार में मुख्य प्रत्यकवादि को सिद्ध करने वाला उसमें प्रयुक्त अहम भाष्यत्व हेतु ही असिद्ध हुआ अहम इतिभाष्य का स्वरूप यदि चित भाष्यत्व करेंगे तो दृष्टांत में असिधि और अहम वृत्तिभाष्य करेंगे तो पक्ष में असिद्धि सिद्ध हो रही है अब आगे हैं अत बुद्धियादे प्रतिभासत प्रत्यक्ति परादीक मुख्यम भाव इसलिए कहते हैं <coughs> बुद्धियादी में प्रतिभासतः एने प्रतीतित भले ही बुद्धियादि की अपेक्षा बाह्य जो देहादि हैं उनकी अपेक्षा प्रतीतित आभ्यंतरत्व आदि प्रतीत हो लेकिन वस्तुतः देखा जा तो बाह्यत्व तो ही है हा हाँ? वो बुद्धि के अवभाषक की अपेक्षा बुद्धि बाह्य है अवभाषक उससे अभ्यंतर है पराक है पराक है न बाह्य हम्यंतर हाँ? नहीं है पराक है प्रत्यक नहीं है इसलिए देहादि की दृष्टि से देखते हैं तो भले ही अभ्यंतर प्रतीत हो जैसे उसमें बताया है लेकिन सापेक्ष अभ्यंतरता है निरपेक्ष अभ्यंतरता तो पुरुष में है इंद्रिय परम मन मन सरा बुद्धि महान पर महतो परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुषः पर यहाँ पर पर शब्द का अर्थ अभ्यंतर भी किया है ना सूक्ष्म अभ्यंतर और व्यापक तो इंद्र इंद्रियों की अपेक्षा मन आभ्यंतरत्व रूपे न प्रतीत होने पर भी बुद्धि के दृष्टि से देखते हैं तो वो बाह्य ही है बुद्धि मन की दृष्टि से आभ्यंतर होने पर भी महान आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो वो बाह्य ही है महान आत्मा को बुद्धि के दृष्टि से देखते हैं तो अभ्यंतर प्रतीत होने पर भी अव्यक्त के दृष्टि से देखते हैं तो बाह्य हैं अव्यक्तों को महान आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो अभ्यंतर होने पर भी पुरुष की दृष्टि से देखते हैं तो वो बाह्य ही हैं ऐसे पुरुष को अव्यक्त के दृष्टि से देखते हैं तो अभ्यंतर होने पर भी किसी के भी दृष्टि में वो बाह्य नहीं है वो अभ्यंतर ही अभ्यंतर है बाह्य ही नहीं पुरुषान्न परम किंचित पुरुष से अभ्यंतर दूसरा कोई है नहीं पुरुषी आत्मा है इसलिए उसमें जिसके जो सबके दृष्टि में अभ्यंतर ही है किसी के भी दृष्टि में बाह्य नहीं है उसमें निरपेक्ष अभ्यंतरत्व है अस्मत प्रत्ये गोचर शब्द से आत्मा में मुख्य आभ्यंतरत्व बताया जा रहा है का अर्थ है निरपेक्ष अभ्यंतरता बताई जा रही है वह निरपेक्ष अभ्यंतरता आत्मा में है अहंकार में नहीं अहंकार तो एक प्रकार से बुद्धि बुद्धि अंतर्गत ही है मन और बुद्धि दो ही विभाग करते हैं अंतकरण के तो अहंकार आह, का अंतर्भाव बुद्धि में किया जाता है चित्त का मन में किया जाता है तो बुद्धि रूप होने से मन की अपेक्षा अभ्यंतरता उसमें होने पर भी महत् तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बाह्य ही है इसलिए मुख्य अभ्यंतरता नहीं है ओ सापेक्ष अभ्यंतरवान जो और उससे दो हैं अंदर महत्त्व और अभ्यक्त उनके दृष्टि से बाह्य ही है अहंकार कारण को अभ्यंतर कार्य को बाह्य कहते हैं तब भी महत्व कारण है अहंकार का गीता में जो सातवें अध्याय में अष्टा प्रविभक्ता प्रकृति बताई है उसमें अपरा प्रकृति अव्यक्त महतत्व अहंकार और पंचतन मात्रा है यह अष्टा विभक्ता अपरा प्रकृति है न इनमें आपस में भी प्रकृति विकृति भाव है अष्टा विभक्ता अपरा प्रकृति में अव्यक्त मूल प्रकृति है वह प्रकृति ही प्रकृति है विकृति नहीं है और महतत्व अव्यक्त की विकृति है अहंकार की प्रकृति है तो अहंकार के दृष्टि में उसमें प्रकृतित्व है अव्यक्त की दृष्टि से देखते हैं तो विकृतित्व है तो ये जो महतत्व के अभ्यंतर हैं, उसका कारण रूपा प्रकृति व्यक्त उसकी प्रकृति होने से प्रकृति प्राकृत के अभ्यंतर होती है कार्य के अभ्यंतर माना जाता है कारण को ऐसे मह तत्व अहंकार का अभ्यंतर होगा अहंकार का कारण होने से प्रकृति होने से और अहंकार प्रकृति है पंचतन्मात्राओं की इसलिए पंचतन्मात्राओं से आभ्यंतर अहंकार है और पुरुष तो ये प्रकृति विकृति से विलक्षण है वह अन्य देव विदितात् अथो अविदितात् आदि, विदित है विकृति अविदित है प्रकृति तो प्रकृति यानी कारण विकृति यानि कार्य और दोनों से भी विलक्षण है तत्शब्दित पुरुष ब्रह्म वो तो इन दोनों से भी मुख्य अभ्यंतर है उनसे सूक्ष्म है अभ्यंतर है वो प्रकृति तथा प्राकृत दोनों में अनुसूत है दोनों के भी अभ्यंतर हैं तो उस दृष्टि से भी देखते हैं तो अहंकार में प्रत्यक्व मुख्य सिद्ध नहीं होता पराक तो ही सिद्ध होता है ये कहा गया कि अतो बुद्धियादे प्रतिभासतः प्रत्यक्ति पराक्वादीक मुख्यम एव इति भावः। तो बुद्धियादी में मनादि की दृष्टि से देखते हैं प्रतिभा सत्ता अर्थ मनादि की दृष्टि से उनसे बाह्य जो है अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष इनकी अपेक्षा प्रत्यक्तो होने पर भी आनंदमय कोष की दृष्टि से देखते हैं तो विज्ञानमय स्वरूप जो बुद्धि और अहंकार उनमें बाह्य तो ही है इसलिए कहा कि प्रतिभासत बुद्धियादे प्रत्यक्त्वेपि पराक्त्वादिकं मुख्यम एवं तो जिससे आभ्यंतर दूसरा कोई भी ना हो वो हो जाएगा मुख्य प्रत्यक तो विज्ञानमय के अभ्यंतर आनंदमय है आनंदमय पुरुष के भी आभ्यंतर हैं ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा और उस ब्रह्म के अभ्यंतर दूसरा कोई नहीं बताया गया इसलिए इन पांचों कोषों का तो अतिक्रमण होता है और ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं होता वो है मुख्य अभ्यंतर अब ये जो ुष्म प्रत्यय गोचरस्य षष्ट पद है ना इसका विग्रह करके बता रहे हैं समास पराक प्रत्ययच असो इति असो कर्तृत्वादी कर्तृत्वादी कर्त्रित्वाद, व्यवहार गोचरस्य तस्य इति विग्रह ऐसा विग्रह करना युष्माग्यासो इति प्रत्ययच तो ये कहते हैं युष्म शब्द का अर्थ कर दिया पहले पराग और फिर तत् प्रत्ययच ऐसा विग्रह करना बीच में प्रत्ययते प्रत्यय ऐसा प्रत्यय शब्द का विग्रह कर दिया है कर्म अर्थ में वो प्रत्यय मान करके पहले युष्म शब्द का अर्थ कर दिया टीकाकार ने युष्म यानी पराक युषमत शब्द का युष्म प्रत्यय गोचरस्य इसमें युष्म शब्द का अर्थ है पराग यानी बाह्य वस्तु और तच्यास त्यास तत्य बाह्य जो प्रत्यय ये अर्थ निकलेगा और प्रत्यय शब्द का अर्थ निकलेगा प्रतीति नहीं ज्ञान नहीं अपितु ज्ञान गोचर चेतन गोचर जड़ जड़ तो दिखाने के लिए विषयत्व तो दिखाने के लिए प्रत्यय प्रत्य शब्द में कर्म अर्थ में व्युत्पत्ति है कर्म अर्थक प्रत्यय है इसलिए प्रतीयते इति प्रत्यय ऐसा विग्रह कर दिया प्रत्यय शब्द का तो युष्म प्रत्यय इतने का अर्थ निकलेगा बाह्य विषय बाह्य तो बाह्य का अर्थ है बाह्यत्व तो धर्मवान प्रत्यय शब्द का अर्थ निकलेगा विषयत्व तो धर्मवान विषयत्व तो धर्मवान यानी तो दृश्य बाह्य दृश्य ये हुआ युष्म प्रत्यय अगोचर शब्द का अर्थ बताया जा रहा है कि कर्तृत्वादि व्यवहार गोचरस्य च तो कर्तृत्वादी जो व्यवहार है अहंकरोमी इत्यादि उससे उसके योग्य गोचर शब्द तो योग्य को योग्यता को बताता है उसके योग्य ये बना युष्म प्रत्यय गोचर शब्द शेष होने से कह तस्य तस् यानीस्मद प्रत्यय गोचरस्य से बाह्य जड़ तथा कर्तृत्वादि व्यवहार योग्य ये अहंकार है बाह्य भी उसमें बाह्यत्व भी है जड़त्व भी है यानी विषयत्व भी है और कर्तृत्वादि व्यवहार योग्यता भी है अब विषयस्य से पद क्यों दिया इसके लिए बता रहे हैं कि तस्य हेयत्वाथम आह विषयस्य। तस्य विषय से त्यादृश्य कर्तृत्वादि व्यवहार योग्य अनात्म वस्तु है अहंकार आदि अध्यस्त पदार्थ उनका जैसे रस्सी में अध्यस्त सर्प हेय है यानी बाध्य है अधिष्ठान ज्ञान से रस्सी के ज्ञान से बाध योग्य है ऐसे ही अनात्म पदार्थ में हेयत्व तो दिखाने के लिए कहते हैं तस्य हेयत्वाथम आह युष्म प्रत्यय गोचर के हेतु तो की सिद्धि के लिए उसमें कहा जा रहा है विषयस्य और विषय शब्द बना है शीय बंधने धातु से ये बंधन का हेतु है इसमत प्रत्यय गोचर अहंकार आदि इसमत प्रत्यय शब्द का अर्थ है अहंकार आदि और अहंकार आदि ही आत्मा के बंधन के हेतु है आत्मा बद्ध क्यों है तो अहंकार आदि के कारण नित्य मुक्त होता हुआ भी वो बद्ध है इसे कह रहे हैं कि शीय बंधने विषय शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं कौन से धातु से वो बना है तो कहते हैं शीय बंधने धातु हैं वि पूर्वक शीय बंधने धातु से करता अर्थ में पचादी अच प्रत्यय होकर के विषय शब्द बनेगा तो उसका अर्थ निकलेगा बंधन का हेतु बंधक बांधने वाला ये तो कैसे बंधकत्व है ये आगे कहते हैं कि आत्मनि अनात्म धर्माध्यासो मिथ्या भवतु ये तो आगे का अवतरण है तद विपर्यन इत्यादि तो का, विशे, शब्द, विशे का तो बंधन का विषय शब्द विषय शब्द का अर्थ है बंधन का हेतु तो बंधन के हेतु ये अहंकारादि हैं जब तक अहंकारादि बाधित नहीं होते तब तक ही नित्य मुक्त आत्मा भी इनसे अविद्युक्त आदात्म्य करके बंधा बन, हुआ सा प्रतीत होता है इसलिए बंधन के हेतु है, है ना? अब ये दूसरी व्याख्या हो गई अस्मद प्रत्यय गोचरे से लेकर के विषयस्य से यहाँ तक के पदों की एक मुख्य व्याख्या तो थी शुरू में कि ये प्रश्न था कि किस में किसके अध्यास का निषेध किया जा रहा है तो कहा आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि तथा उनके धर्मों के अध्यास का निषेध किया जा रहा है शुरू वाली व्याख्या ये थी ना प्रत्येकोचरे वाक्य का अर्थ निकलेगा कि आत्मा में अनात्मा आदि तथा उनके धर्मों का अध्यास हो नहीं सकता क्योंकि अतः शब्द ने हेतु बताया कि धर्मी अध्यास का हेतुभूत जो प्रमाअहित संस्कार है वो न होने से और बाकी जो सामग्री है सादृश आदि वो भी न होने से अतः शब्द का यही है तो सादृश्य आदि भी नहीं है जैसे अहंकार में देह अध्यास अल्पत्व जड़ जड़त्व और अल्पत्व रूप सादृश्य को लेकर के हुआ विषय विषय भाव होने पर भी ऐसे आत्मात्मा में भी सादृश्य यदि होता तो अध्यास होता लेकिन वो सादृश्य रूप सामग्री का भी अभाव है क्योंकि आत्मा तो प्रत्यक है अनात्मा अहंकारादि पराख है आत्मा चेतन है ये जड़ है ये कहा गया आगे हैं अब आत्मनि अनात्म तदर्मा अभ्यास मिथ्या इत्यादि टीका में अवतरण आ रहा है किसका तद विपर्य इत्यादि का का मतलब भले ही आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि तथा उनके धर्मों का अध्यास हो नहीं सकता ये कहा तो कहा अनात्मा में आत्माध्यास हो जाए अनात्मा में अनात्मा आह, अहंकार आदि में आत्मा का अध्यास की आशंका करके उनका भी निषेध किया जा रहा है तद विपर्यण इत्यादि से इसलिए उसका अवतरण है टीका में तद विपर्यण इत्यादि का कि आत्मनी आनात्म तद्धर्माध्यासो मिथ्या भवतु आनात्मनी आत्म आत्म तद् थ्यास कि अहम् स्फुरा सुखी इति इति आशंक आह तद इति तो कहते हैं आत्मा में अनात्मा तथा तो अनात्मा अहंकार आदि के धर्मों का अध्यास मिथ्या भवतु का मतलब नास्ति इति भवतु नहीं होता है ये भले ही माना जाए मिथ्या अर्थ कल्पित नहीं अपन अभाव तो आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि तथा तो उनके धर्मों के अध्यास का भले ही निषेध हो जाए कोई आपत्ति नहीं लेकिन अनात्मा में आत्मा तथा उनके धर्मों का अध्यास क्यों नहीं होगा किन्नशात क्योंकि अनुभव हो रहा है अनात्मा अहंकार आदि में आत्मा आत्मधर्मों का और आत्मधर्मों का जो अनुभव हो रहा है वह आत्मा का अनात्मा अहंकारादि में संसर्ग हुए बिना धर्मी संसर्ग पूर्वक ही धर्म संसर्ग होता है ना तो आत्मा के जो धर्म है चैतन्य और सुखरूपता इनका अनात्मा जो जड़ अहंकार है उसमें भान हो रहा है अनुभव हो रहा है इस अनुभव के आधार पर पूर्व पक्षी कहते हैं आत्मा के अनात्मा में अनात्मा अहंकार में प्रतीयमान धर्मों का अध्यास सिद्ध करने के लिए धर्मी का भी संसर्ग माना जाता आत्मारूपी धर्मी का अनात्मा अहंकार रूपी धर्मी के साथ संसर्ग अध्यास माना जा तो इसलिए लिखते हैं कि अहम स्पुरा सुखी अनुभवात अहम स्पुरामी इसमें अहम् शब्द का वाच्यार्थ है अहंकार और स्पुरामी ये बता रहा है जो स्पुर का करता है अहंकार उसमें स्पुर रूपता है ज्ञात्रीता है तो अहंकार जड़ होने पर भी ज्ञात तो चेतन में होता है ना तो स्पूरा स्परामी अर्थ है मैं भास रहा हूं भाषमानता तो आत्मा का धर्म है ना प्रकाशमानता तो स्पुरी ये भासमानता रूप जो आत्मा का धर्म है वह अहंकार में बता रहा है ये या अनुभव यानी चिद्रूपता बता रहा है और सुखी ये बता रहा है कि वह सुख स्वरूप है उसका स्वरूप भूत गुण है सुख और तद्वान आत्मा का स्वरूप भूत गुण है सुख और तदात्मा उस गुणवान भास रहा है अनात्मा अहंकार भी यहां पर का मतलब आत्मा के धर्म अनात्मा अहंकार में प्रतीत हो रहे हैं अनुभव में आ रहे हैं इसलिए अनात्मा अहंकार में आत्मा तथा उसके धर्म का अध्यास माना जाए ये हुई आशंका इसका निराकरण करने के लिए इस आशंका का अध्यास पर आक्षेप करने वाले कह रहे हैं ये तो अनुभव से अध्यास बता रहे थे आ, आ, आ, आ, आनात्मा अहंकार में आत्मा तथा आत्म धर्म के अध्यास का समर्थन करने वाले आशंका कर रहे थे उनकी इस आशंका का निराकरण कर रहे हैं अध्यास पर आक्षेप करने वाले ये बता रहे हैं कि आ आत्मा तथा उसके धर्म का भी अनात्मा अहंकार में अध्यास नहीं होगा तद विपर्य इत्यादि से तो तद विपर्य विषय तद विपर्य विषयि तदर्मा च विषये अध्यासो मिथ्या इति भवि युक्त यह जो वाक्य है इसमें विषये इस में अंत से अहंकार को लेना अहंकार आदि जो विषय हैं, उनमें अहंकार आदि में जो विषयी हैं आत्मा तथा उसके जो धर्म हैं चैतन्य और सुख उनका अध्यास मिथ्या इति भवितुम युक्तम यहाँ पर भी मिथ्या शब्द अपन है का मतलब अभावार्थक है निषेधार्थक है इसलिए नास्ति इति भविम युक्त विषय यानी अहंकारे विषयी नी आत्मन और तद्धर्मांच आत्मधर्मांच अभ्यासों नास्ती भविम युक्त नहीं होगा अहंकार में आत्मा का तथा आत्मधर्मों का अध्यास भी नहीं होगा न मानना ही उचित है मैंने उचित मिथ्येती मिथ्येति में युक्त न मानना उचित है नहीं होता है ऐसा मानना उचित है टीका को देखिए थोड़ा